ब्रह्म सूत्र एवं नाना लीला कथाओं में भगवान वे की लीला कथाओं में महाभारत में है हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं सनातन धर्म ही एक ऐसा विश्व का इकलौता धर्म है जिसने प्रकृति को धर्म ग्रंथ माना और आत्मा को लेखा और ईश्वर को घट घट वासी माना उसने मनुष्य से ईश्वर को अलग करके मनुष्य को निर्धन नहीं बनाना चाह नहीं बनाना चाह हर घट में वसे हैं राम यही नाद हमें सब जगह मिला और हमने जाना कि हम एक साथ दो जगत जीते हैं एक वाह निमित जगत है और क्योंकि निमित जगत है तो उसकी निमित पूजा पाठ भी है हवन यज्ञ भी है जो निमित है और एक स्व जगत है जो मेरा अंतर जगत है हम सब का हम सब एक साथ दो संसार जीते हैं जबकि सांप्रदायिक सोच में अंतर जगत नहीं होता उसका आभास भर भी कभी कभी यदा कदा मिलता है लेकिन यहां जो सर्वोपरि है वो मेरा अंतर जगत है और ये नित्य जगत है जहां परमात्मा का लीलावतार मेरा अंतरात्मा ही घटघट वासी श्री राम है आत्मा में इस परमात्मा में से परम हटा तो बाकी क्या रहा आत्मा जहां समर्पिता भक्ति ही जानकी है दस इंद्रियों को अपने नियंत्रण में बांधने वाला मन दशरथ है दसों को जो बांध लेता है और ये तन मेरा अवध है वैकुंठ है ये और मन की पत्नी मनोवृत्तियां ही होती हैं कौशल्या सबकी पीड़ाओं को पीकर भी सचराचर का सुख चाहने वाली मनोवृत्ति यहां कौशल सुमित्रा प्राणी मात्र से भाव से बिना किसी ऊंच नीच जात पात के सबसे एक मित्र भाव में जीना यह सुमित्रा है और कई जिज्ञासा तीसरी मनोवृत्ति है जब वो इस वैकुंठ में रहती है तो भक्ति से रथ भरत जैसा सुंदर भाव उत्पन्न करती है योग में स्थित हो गया मन योगी मन लक्ष्मण है और हर असत्य ज्ञान को गलत व्यवहार को विचार को इन सब को जीतने की जो मनोवृत्ति है वो रिपुसूदन शत्रुघ्न है मेरे भीतर एक पूरा संसार रहता है और ये सनातन धर्म है जो इस संसार का नहीं वो धर्म का कैसे हो सकता है बहुतों के तीर्थ होते हैं दूर दूर स्थानों पर हम तो रहते ही तीर्थ में हैं, क्योंकि शरीर ही तो प्रभु को बनाया मंदिर है देवालय है पावन तीर्थ है जिसने इसे अपने शरीर को तीर्थ नहीं बनाया और जो पाप कलुषता झूठ और फरेब से नहीं अलग हटा उसकी पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं इसलिए पूजा और पाठ से भी पहले है कि मैं अपने स्वभाव को धोऊं। मैं यदि अपना स्वयं सम्मान नहीं कर रहा हूं तो कोई दूसरा मेरा सम्मान क्यों करेगा जैसे मैं मतलब जीता हूं बाकी भी मतलब जियेंगे ठकुर सुहाती करेंगे सनातन में है में मेरा प्रभु विराजता है मुझे उसी में घुल मिल के रहना है भीतर उसी को संपूर्णता से जीना है और बाहर क्योंकि वो सचराचर का स्वामी है जैसे मुझ में रहता है वैसे सब में रहता है तो बाहर सेवा करनी है न कि बाहर सबसे लूट खसोट के एक सोने की लंका बनानी है उससे हटके तो एक सांस नहीं छीना तो फिर अलग क्या बनाना है आज गुलामी के 1200 साल के अंधे अंधेरों में जब वो हटी तो हमारे मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुके थे और शायद हमारी सोच पर भी अब लकुए पड़ गए हैं, जैसे कोई हाथ ज्यादा समय तक दबा रहे चट्टानों में उसे जब निकाला जाए तो वो हाथ बेकार हो जाता है उसमें लकवा आ जाता है वैसे ही 1200 साल की गुलामी ने हम सबकी सोच और मस्तिष्क पर लकवे मार दिए एक परम नित्य सत्य और अमृत अवस्था है और हम उसको जीना नहीं चाहते जिस कि हमको अपने को प्रभु का धाम मान के जीना है अलग थोड़े ना रह सकते गाय आज जब हमारे दिमाग में लख तुम नहीं जानते गाय आई हमने पाल ली जब तक दूध दे रही है ठीक है नहीं तो आगे बेच आएंगे दूसरी ले आएंगे क्या कभी सोचा आपने क्या आपने उस गाय के साथ कितना बड़ा अपराध किया है क्योंकि उसने आप ही को मालिक माना उस घर को अपनाया वो साण के साथ गृहस्थी बधाने नहीं गई उसने आप ही को सब कुछ माना और पूरे परिवार की मां थी वो सबको उसने दूध पिलाया लेकिन आज अगर आपकी सोच में लकवा ना हो तो क्या आप इतना बड़ा पाप कर सकते हैं और आपको लगता है ये कुछ गलत हुआ ही नहीं है ये लकवा है उदाहरण है लकवाग्रस्त मनोवृत्ति है हमारी आज भले हम भजन गाते हैं लेकिन धर्म हम में नहीं जीता हम आज भी गुलामी की वो झूठन ही जिया करते हैं दिमागों में लकवे पड़ गए कि जिनका घर में होना ही शुभ है एक युग था जब आपके पूर्वज एक नई बछिया भले किसी को देते दे। बूढ़ी गाय नहीं देते थे कहते थे ये मालकिन है इस घर की उसे मढ़ा करके सजा के रखते थे और जब कोई मेहमान आते थे तो जैसे घर के बुजुर्गों के साथ सबसे मिलाया जाता था उसी प्रकार गौ माता से मिलाते थे आप लोग वही लोग हैं आप वही लोग हैं आप लखवाग्रस्त लोग हैं आप आज हमें बहुत कुछ ईमानदारी से जानना है कि हमारी यह सड़ी सोच हमारे किसी पूजा पाठ से हमें बैकुंठ दिलाने वाली नहीं है क्योंकि बैकुंठ में रहते हुए हम बैकुंठ में नहीं थे तो आगे कहां से पाएंगे साक्षात गोविंद भीतर बैठे हैं और तुम्हें वैकुंठ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा जो अभी अपने जीवन को वैकुंठ नहीं बनाएंगे वो आगे भी वैकुंठ नहीं पाएंगे इसे सदा याद रखना आए आज की रिचा भी खोले कहा यज्ञ भी दो हैं, बाहर का यज्ञ निमित है लेकिन असली यज्ञ भीतर है और वो हमारे सारे साम्प्रदाय गुरुओं को भी भूल गया अवेद उसी को गा रहे आए ऋचा खोले यम अर्गनी यम अग्नि मेद्यातिथि कण्व इध ऋता दि प्रेशो प्रेषो दी दीधियुस्तम इमा विचस्तम अगनिम वर्धयाम असी ये आज की ऋचा है उच्चारण में भी संधियों को खोल के ही बोलना चाहिए यम अग्नि जिस अग्नि में ये वो आग नहीं है जो बाहर जल रही है ये वो आग है उस अग्नि में जिस अग्नि में मेध्यातिथि कर्ण घौर कर्ण कह रहे हैं कि हमारे आदि पामन ऋषि अतिशय निर्मल ऋषि मेध्यातिथि कर्ण ईद ऋता अधि यज्ञ होकर उस ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मघ्नियों में अपने भीतर के यज्ञ में यज्ञ जो हम सबके भीतर पर ज्वलित आदि व्यापक रूप से उसमें जलकर यज्ञ होकर जो व्यापक देवत्व को पाए अमर अवस्था को पाए प्रेषो ऐसे ही यज्ञ में प्रेषित हो हम अर्पित हो हम अपने आप को अर्पित करें अपनी ही आत्मज्वालाओं को आत्मा को श्री कृष्ण को घटघटवासी श्री राम को दी, दी युस्तम कि जो पवित्र ज्योतिर्मय अमर ज्योतियों से टिमटिमाता जगमग है उसमें स्थित हुआ हूं इस प्रकार रिचस्तम अगनिम उन अमर ज्योतियों में निर्धूम रिच अग्नियों में वर्धयाम अशी हम निरंतर तपे भीतर जाए यज्ञ हो अपनी आत्म ज्वालाओं अर्पित हो और निरंतर उसमें तपते रहें उसी में यज्ञ हो उसी से वृद्धि उत्पत्ति को पाए उसी से अनंत का राह खोजे जिस राह सारे ऋषि और मनीषी गए हैं वो यज्ञ जिसको वेद गाते हैं वो हम सब में प्रज्वलित है जहाँ आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है बाहर आचार्य होता है भीतर आत्मा आचार्य है जहाँ बाहर उपाचार्य आते हैं आचार्य के साथ भीतर मेरा प्राण ही उपाचार्य प्राण वायु है जहाँ तन सामग्री है जीवन का प्रत्येक क्षण हर विचार और भाव सामग्री है जहां ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की अग्नियां हैं बाहर भी हम अग्नि प्रकट करते हैं लेकिन ये वो अग्निया हैं जो जलाती हैं तो जन्मती हैं बाहर की आग जलाती है जन्मती नहीं है तो कहा उन अग्नियों में ये नहीं कि बाहर जाके हवन कुंड में फां जाओ जा करके बोले वेद कह रहे हैं तो चलो इसी कुंड में फाँध ले ऐसा नहीं अंतर के कुंड में फाँधना है बाहर गए हाँ बार ने कि यज्ञ चल रहा है तो आपने भी कहा हरि ओम और लगा दी हरिओम ऐसा नहीं तो कहा यम कि जिस अग्नि में मेरे पावन गुरु मेधातिथि कर्ण इधर रिताद अधि यज्ञ होकर ईद माने ईंधन बन के यज्ञ होकर जल करके भस्म होकर के रिताद अधि उस व्यापक अमृत्व को पाए दिव्य स्वरूप को पाए तत्व प्रेश हो अरे उसी में अपने आप को हम सब प्रेषित करें दीदी दी युस्तम इमा, उसी की ज्योतियों में जगमग हो ये झूठ कपट फरेब लोग आसक्तियों को अब छोड़ दे जब जानते हैं कि साथ कुछ जाता नहीं है तो पापों की गठड़ी क्यों समेट रहे हो आओ के धोखा देना बंद कर प्रभु पर ही नारायण को ही अर्पित होकर जिया जाए जे ही विधि राखे राम और उन्हीं की ज्योतियों में निरंतर कृष्ण रूपी अग्नियों में हम सब जलते रहें, तपते रहें, रहे और उसी में ज्योतिर्मय होते रिचस्त, रिचस्तम, रिच, रिचस्तम, रिचस्तम उसमें सते हुए ज्योति ज्योति बनते हुए यज्ञ होते हुए अग्नि उन ब्रह्म अग्नियों में आत्मज्वालाओं में वर्ध है अशी। हम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते रहें, आओ कि अनंत की ओर भी कदम बढ़ाएं, आओ के जीवन को धन्य करें आओ के मानव जीवन की मात्र उपलब्धि है उस अनंत के, के द्वार पुस्तक आना अपने आप को पहचानो अपने भीतर जाओ और अपने को पढ़ डालो हमने देखा कि वेद का प्रत्येक ऋषि हमें उस बैकुंठ की ओर ले जाता है जो हमारा अंतर जगत है इसी को स्वर्ग कहा गया स्व माने आत्मा और अर्घ माने सीमा जो आत्मा में सीमित हुआ उसे क्या हुआ और जो आत्मा को छोड़ दस इंद्रियों को दस मुंह बना बंद शानन रावण भागा उसको क्या हुआ ना धनार्क नर्क जो आत्मा से दूर हटा उसे नरक हो गया नरक जीते हो और वैकुंठ की कामना करते हो वैकुंठ बीता रहा है और वहां जाना नहीं चाहते हो हर चीज को चंटई चपलता झूठ भरे और मकारी से ही संसार जीना चाहते हो उसकी सरलता उसकी मिठास और प्यार में क्यों नहीं आना चाहते क्या अच्छा बनना भी कोई बुरी बात है अपने से सवाल करो फिर सत्संग के बाद भी तुमने झूठ बोले दम्भ किए तुम ऐठे क्यों तो फिर सत्संग तो नहीं हुआ ना और यहां ऋषि कह रहा है दस से प्रेश उसी में प्रेषित होना है उसी में अर्पित होना है उसी में जाना है उसी से जुड़ना है उसी की ज्योतियों में जगमग होना है उसी अमृत को पीना है उसी में स्थित होना है इस भांति के खुल मिल जाएं एक हो जाएं, फिर अलग होने की बात ही ना हो कभी विचार ही रहा है पर हमने तो छोटी छोटी सी बातों के लिए अपने अंतर जगत को छोड़ा है वो फलाना था ना उसने ऐसा कहा वो फलाना 200, पच्चीसों वर्ष के गीत गुनगुनाए जाते हैं तो जो अतीत गा रहे हैं उनका वर्तमान कहाँ तप रहा है वो तो अतीत खा रहा है उसको जिसे मन में भी नहीं आना चाहिए उसी को गुनगुनाते रहते हैं हम लोग हा आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में भी आ जाए फिर कथा में चलें। कह रहे हैं साक्षाचा साक्षाचो भ्या भ्याम नानाथ साक्षाच अर्थात साक्षात तथा उभयाम नानात ये इसका संधि विचे हो गया कि जो स्पष्ट है साक्षात है सन्मुख है वही मेरा ईश्वर है वो मेरा अंतर जगत ब्रह्म है आत्मा है और क्योंकि वो उभय रूप से समान भाव से हर हरोर सब में बैठा हुआ है और उसी के द्वारा ये नाना प्रकार का सचराचर ग्रह नक्षत्र आदि प्रकट होते हैं तो उसे को सन्मुख रख करके जीना ही ब्रह्म की राह है और ब्रह्म ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है ब्रह्म ही सचराचर की उत्पत्ति का मूल है और वो ब्रह्म आत्मा के रूप में घट घट वासी है इससे पूर्व की दिशा में हमने पढ़ा था कि जिसने आकाशों को ग्रहों नक्षत्रों को उत्पन्न किया है वही ईश्वर सूक्ष्म होकर तुम्हारे में बैठा हुआ है और कितने अपमान अपमानित लज्जित होकर के जिए हो तुम क्योंकि वो हर सांस जो तुमने उससे हट के जी तुमने अपने इस मानव जन्म को लज्जित अपमानित ही तो किया कोई दूसरा कलंक दे किसी को तो बात और होगी यहां तो हर कोई अपने को कलंकित किया जाता है और समझता है कि बड़ी बढ़िया जिंदगी जी रहा है मन के कोड़ है कि जाते नहीं एक तरफ से संभालता है तो दूसरी तरफ से फिर कोड़ फूट जाता है मन का प्रभु है ही नहीं उसमें भाव ही नहीं है तभी तो फिर फिर हम लौट जाते हैं गलत रास्तों क्यों जाते हैं इतनी बार हमने सत्संग में दोहराया कि आप में से कोई है जो दस थाली खाने से एक उंगली तो क्या एक रोम रोमकूप बना पाया हो तो मिस्टर मम्मी पापा आपने बेटा क्या बनाया था बना वो रहा है और आत्मा बन के बन के शबरी का राम उसकी जूठन को रथ में बदल रहा है और तुम पाप में कुप्पे हुए जाते हो मेरा मेरा हाँ, आप कहते हो कि आपकी औलादे आपको तकलीफ देती है मैं कहता हूं जब आप झूठ ही जीते रहे हो तो संस्कार तो उसने आप ही से लिया तब तो आपको वैकुंठ कहां से दिला देगा तुम्हें तो, तो सिखाया था उसे अगर बचपन में ही मान लिया होता कि नारायण यह आप ही का रूप है आप ही आत्मा के स्वरूप में ब्रह्म के रूप में आप ही तो सचराचर को प्रकट करते हो प्रभु संपूर्ण सचराचर निमित ही तो है आपका आपने उसमें नारायण देखा होता वो नारायण बन जाता। रहा आपने चाह आपके लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर बने और बाकी सब लूट पाट के आपके पास लिया तो जब लुटेरा आप ही ने बनाया था तो प्यार से भी गाल पे हाथ फेरेगा तो दो चार खरोंच तो मार ही देगा ना नाखून तो तुम्हें पहने किए थे उसके मेरे पास आके गाते क्या हो कोई शर्म कोई लज्जा नहीं है हमको हमने क्यों नहीं उसमें नारायण का भाव रखा क्यों साक्षात नारायण होता मैंने मेरा तेरा का भाव रखा तो वो भी मेरा तेरा में चला गया जब तक बीवी नहीं आई थी मम्मी पापा का था बीवी आई तो, तो एक और बड़ा घर है छोटा सा मम्मी पापा बाहर जाओ या दो में एक रहो एक बाहर जाओ तो उसमें गलत क्या था ये राक्षसी मनोवृत्तियां आप ही नहीं तो अपनी औलादों को दी हैं क्यों दी और आप क्या समझते हो कि चंटाई से चतुराई से कोई जी सकता है अरे एक सांस बना दिखाओ वही देता है और फिर भी पाप दर पाप किए जाते हैं तो ब्रह्म सूत्र में भी बच्चों को गुरुकुल में यही पढ़ा रहे हैं ऋषि क्या अपनी अंतरात्मा को सदा सम्मान करना नहीं तो हर राह भटक जाएगी और पाप की गठरी बन के रह जाओगे आज कितना भी सत्संग का अमृत ईश्वर आपको पिलाना चाहे आप पी नहीं सकते हो क्योंकि पाप पहले ही जो पेट में समाये हुए हैं झूठ के फरेब के लोभ के मेरा तेरा के ऊंच नीच के जात पात के और ये सब आपको संप्रदायों ने दिया है धर्म ने नहीं धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीय दाश धर्म तो लिंग भेद भी नहीं जानता सी राममय सब जगह आज सुख का सागर हमारे पास है फिर भी दूरी इतनी है कि पीना तो दूर उसे छू भी तो नहीं पाते बान से उतार भी तो नहीं पाते हैं जीवन में कि चलो एक दिन गोविंद के होके जिया जाए वो भी तो अब संभव नहीं रहा है हिटलर और मुसोलिनी ने कहा था ये धरती हमारी है सिकंदर भी चीखा था बड़े जोर थे और वक्त ने एक थप्पड़ मार के उन्हें मुट्ठी पर राख में बदल दिया कितने बड़े सिकंदर हो कितने बड़े हिटलर और मुसोलिनी हो जो जागते नहीं हो भाई क्या अब हमें जागना नहीं चाहिए उसका ना कारण एक है आप लोग क्यों नहीं जाग पाते है? उसका कारण एक है कि आपने अपने प्रपंची मन को हर जगह एक जैसा बना दिया है जबकि गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे कि देखो बेटे एक स्थान ऐसा रखना जो नारायण का हो और बस प्रभु का हो कोई मंदिर कोई स्थान कोई एक जगह और वहां अपनी संपूर्ण समर्पित भक्ति का बीज डाल देना कि गोविंद मैं तो बहुत हूं बुरा तो बहुत हूं और संसार के भ्रम जालों में कमजोर हूं तो गलत रास्तों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ जो नारायण नहीं करना चाहिए जो आपकी छवि को धूमिल करते हैं वो भी कर डालता लेकिन गोविंद यहां मैंने आपके नाम का बीज रखा है ये स्थान आज से मेरा नारायण भाव है गुरु भाव है सर्वस्व है जितनी देर इस चार दीवार में रहूंगा प्रभु आपकी भक्ति से हटके किसी विचार को नहीं आने दूंगा इतना सा करते आप इतना भी आज नहीं कर पाते हैं कि दुनिया और प्रपंच को बाहर रखने के बाद ही मैं उस स्थान पर जाऊंगा और यहां मेरा धर्म का बीज है इसे ताउम्र में आकर नित्य प्रति सींचता रहूंगा कि जिस वक्त मैं बहुत थक चुका हूं और संसार की कोई भी चाहत अब छू नहीं रही है तो ये पेड़ मुझे छाया दे देगा कहीं कोई बीज डाला आपने कहीं एक जगह किसी एक स्थान को माना आपने हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं मनोकामना पूरी नहीं करी तो देवी जी में घुस के है हाँ। बोले नहीं ये यहां यहां तुरंत मनोकामना पूरी अरे मनोकामना छुड़ाने के स्थान में आप मनोकामना कमाने गए थे इससे ज्यादा सड़ी हुई घटिया सोच और क्या हो सकती है यानी निकृष्टतम और स्वरूप लेकर आप परमेश्वर के सामने भी निर्लज्ज भाव से जा पूछे थे अरे वहां तो दाता स्वयं देता है फिर तू मंगता क्यों बन गया प्रभु तो पुत्र भाव में ही न्यौछावर भाव में तुम्हें देना चाहता है और तुम भिखमंगे भाव में ही लेना चाहते क्यों कैसी विचित्र बात है और इससे ज्यादा और निकृष्ट सोच हमारी क्या हो सकती है मुझे वहां बीज डालना था कि ये स्थान नारायण आप ही का रूप है मैं इसे मनसा सा बाचा स्वीकारा और जब तक यहां रहूंगा मैं आप ही का रहूंगा कोई संसार कोई विषया शक्ति कोई सोच मुझे भटकाएगी नहीं और इसी को अपने मन में बसाए मैं भौतिक जगत में आप इस निमित्त बनकर के सेवा करूंगा जो वाह्य गुरुडम है वो सिर्फ इतने ही है वरना वंदे ही कृष्णम जगत गुरु तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सत्य रूप में गुरु है और वो साक्षात परमेश्वर है जो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म परम ब्रह्म दसमय श्री गुरु वे नो तुम सबके भीतर है इस भाव को लाते बीज डालते और उसी भावना से उसे निरंतर सींचते कि नहीं यहां कोई छल की कोई झूठ पाप कपट फरेब की बात मत करो कोई सड़ी सोच को मत आने दो ये मेरा प्रभु भाव है है कोई स्थान आपका किस स्थान को इसकी मट्टी को नारायण हमने आप ही के रूप में स्वीकार लिया है कोई एक है कोई और जब बीज ही नहीं डाला है तो क्या हवाओं को सींच रहे हो अकुआ कहां से फूटेगा एक स्थान को हमें अंतिम रूप से इसीलिए स्वीकारते हैं इसीलिए मंदिर बनाते हैं मंदिर भी चले जाओ कोई एक स्थान को अपना पूर्ण रूप दो फिर जिस मंदिर में जाओ हर मंदिर तुम्हें फिर मानसिक रूप मनसा फिर उसी स्थान पर ले आए कि नारायण ये भी आप ही का स्थान है प्रभु फिर इतना ही नहीं फिर जैसे जैसे अकुआ पौधा बनता चले मेरे भाव का फिर जो भी मिले गोविंद यह आप ही का रूप है अब भौतिक जगत में भी ये पेड़ लहराने लगेगा फलने फूलने लगेगा रस बरसने लगेगा खाली बैठ के रस बरसे रसबर से ये कौन सा वाला रस बरसा कहा से बरसेगा क्योंकि रस तो तुम्हारा भाव ही नहीं है भाव कपट है छूट है परेब है मन के बदलते रूप है तुम्हारे कोई एक स्थान है तुम्हारा कि नहीं नारायण आपको हमने अंतिम रूप से स्वीकारा और गोविंद हमारा धर्म का बीज यहीं पड़ा है और यहां प्रभु आपका स्वरूप आप ही का भाव आप ही का विचार रहेगा कोई दूसरा नहीं आने दे संसार तो बिल्कुल नहीं तो धीरे धीरे आपका स्वभाव इस बीज के साथ ये बीज आपके स्वभाव में अंकुरित होता फिर जिस मंदिर और स्थान पर जाते हैं हाँ। तुलसीदास की तरह वो गए मथुरा जी वृंदावन में गए तो उनका हमारे बांके बिहारी के दर्शन कर लो अब राम भक्त तुलसीदास तो कहने लगे का कहूं छवि आपकी भले बने हो हुए हाथ जी के धनुष धनुष्बा कि जहां जाऊं अब वो मंदिर है मस्जिद है गिरजा है गुरुद्वारा है हर जगह गोविंद में आप ही गुपाऊ मेरा बीच मेरा अकुआ बहुत सुंदर लेला है और फिर जैसे जैसे ये पेड़ पौधा बड़ा हो मैं नित्य प्रतु इसे उसी स्थान पर जाकर सींचता रहू मन के भाव ये नहीं कहीं बीजा डाल के बैठ जाओ मेरी बात समझने की कोशिश करना अभी तो डर लगता है पहले बच्चे समझ लेते थे गुरुकुल छोटे छोटे अभी पता नहीं बड़ों की सोच उन बच्चों तक है भी कि नहीं पता नहीं मेरे तो मैंने में गोविंद आपको बीज दिया है और ये स्थान आपका स्थान मैंने स्वीकार लिया और यहां आपके से हट कर तो कोई सोच होगा ना कोई विचार होगा और पूर्ण रूपेण समर्पण गोविंद आप रहेंगे और यहीं से भाव का बीज प्रकट होगा तो हर स्थान नारायण आपका रूप है आपका स्थान है और फिर भौतिक जगत भी गोविंद आप ही तो घटघटवासी हो पेड़ बढ़ता चलेगा और जब अंत काल आएगा तो तुझे अनंत में ले जाएगा और जो अभी से ही विषयांत जगत ही सब कुछ है कहीं तुमने बीज नहीं डाला है तो खाली पूरे भजन गाओगे तो प्रभु को लगेगा कि आप उनका अपमान कर रहे हो और क्या ईश्वर को अच्छा लगेगा कि मैं तो इसकी जूठन को रक्त में बदल रहा हूं घटघटवासी घटवासी बन के भोजन को मैं ही रक्त में बदलता हूं मैं इसकी तन का महिला भी धोता हूं और उसके बाद भी ये मेरा ही अपमान कर रहे हैं आपकी पूजाओं को क्या वो स्वीकारेगा आपके व्रतों को क्या वो अंगीकार करेगा बोलो एक बीज जरूर डालो और वही वेद की हर एक ऋचा हमारे मन में एक बीज डालना चाहती है हम आने ही नहीं देना चाहते पता नहीं क्यों आने दो और अब चलें महाभारत कथा में गोविंद हरिओम अब तक की कथाओं में हमने जाना कि भीष्म पितामे देवव्रत उन्होंने अंबा को छोड़ दिया और अंबे और अंबालिके के के साथ विचित्र वीर और विचित्रंगत का विवाह हो गया अंबा लौट करके आंबी नरेश के पास गई तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया क्या हम तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे से कहा कि जिसे जीत करके मुझसे ले गए हैं स्वयं देवव्रत भीष्म तो उनका छोड़ा हुआ ग्रास मैं कोई श्रीगाल नहीं हूं जो खा लू मैं तुम्हें अब नहीं स्वीकारता अब उन्हीं को चाहिए कि वो तुम्हारा वरण करें अंबा लौट के उठकर भीष्म के पास आए और उसने कहा कि मेरे प्रेमी ने मुझे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि वो तुमसे परास्त हो गया था तो मैं असहाय हूँ अबला हूँ मेरा और कोई सहारा नहीं है तब तुम ही मुझसे विवाह करो तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए बैठा हूं यह संभव नहीं है तो अम्बा ने परशुराम से कहा जाकर कि आप मुझे न्याय दिलवाइए प्रशुराम ने उस जो गुरु हैं भीष्म के वो भी पधारे उनका गांगे तुम्हें इसको स्वीकारना होगा गंगा के पुत्र हैं ना क्योंकि इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय और भरपाई ही करोगे तो उन्होंने कहा कि मैं संकल्प ले चुका हूं संकल्प प्रती कि मैं अजन्म कुमारा रहूंगा तो मैं अम्बा का वरण नहीं कर सकता तो क्या उस स्थिति में मैं इसने इसको कहा है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा तुम तुमको मुझसे युद्ध करना होगा तो उसने कहा गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूं लेकिन मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है और दोनों लंबे काल तक दीर्घ काल तक लड़ते रहे और अंत में प्रशुराम ने कहा अंबा ये अजय है इसे कोई परास नहीं कर सकता ये जब चाहता मुझे परास कर देता लेकिन इसने क्योंकि तो मैं इसका गुरु हूं इसीलिए इसने मुझे कहीं भी चोट नहीं किया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ये कहकर परशुराम भी चले गए अम्बा बहुत दुखी हुई उसे लगा कि उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया उसके मन के पुष्प अभी खिले भी न थे उसके मन की कलियों को कुचल गया देव व्रत भीष्म उसने तप किया और उसके बाद लकड़ियों की चिता बनाकर वो उसमें भस्म हो गई इस भावना के साथ कि अगले जन्म में भीष्म का वध उसी के कारण हो और वो बदला ले सके और उसने दे त्याग दिया कहते हैं किसी को पीड़ा मत देना तुम्हें कोई किसी को जीत नहीं सकता है जीतने वाले को भी हारना पड़ता है यहां किसी से क्रोध हिंसा बदला मत करो ये लौटेगा जरूर लौटेगा और जब लौटेगा तो तुम्हें पूरी तरह से मिटा के जाएगा छोड़ेगा नहीं बाकी बेटा बच्चों को बाहर ले जाएं प्लीज बदला हम किसी के साथ मत करो ये मत समझो कि तुम कहीं पर भी कुछ जीत पाए हो हर जीत मैं सूद के दुर्दांत पराजय में लौटेगी सर्वनाश कर देगी सबसे प्यार करो सब में राम देखो कोई भी अपराध मत करो गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि गोविंद हरि हरि नारायण हरि किसी से बदला मत लो और तुम कहीं विजेता नहीं हो जितनी देर से आएगी तुम्हारी लौटती पर आ जाए उतनी भयानक आएगी ये मत समझो कि विजेता हो तो इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करो किसी को ठगने की कोशिश मत करो क्योंकि जितनी देर से उत्तर आएगा उतना भयंकर आएगा भस्म हो गई अंबा और इसी अंबा ने फिर जन्म पाया और इसी के कारण पिता में भीष्म को बीच युद्ध में मरना पड़ा था हाँ वो कथा आ गया है कि हम करेंगे विचित्र वीर और चित्रांगद भी निस्संतान मर गए क्या जानते हो जो सत्संग नहीं करते वो निस्संतान ही मरते हैं क्योंकि वो बच्चे जो तुम्हारे घरों में पैदा हुए हैं वो संतान तुम्हारी नहीं नारायण की हैं अगर तुम उससे समझते हो कि तुम संतान वाले हो तो तुम महामूर्ख हो जिसके मन में भक्ति का विचार नहीं जन्मा वह हर स्त्री और पुरुष निसंतान है बांझ है वो सत्य रूप में वही बांझ है वही नपुंसक हैं जिनके मन में संकल्प नहीं आया प्रभु भक्ति का और जो उस पर दृढ़ नहीं हुए जिन्होंने ये धर्म का बीज नहीं बोया और जिन्होंने अकुए जिनके जीवन में नहीं फूटे उनके जीवन में कुछ उपजा नहीं है वही बांझ हैं और वही नपुंसक है बेटा बेटी तो प्रभु पैदा करते है वो बनाते हैं तुम्हें एक उंगली बनाने नहीं आती तो बेटा बेटी तुम कब बनाते हो वो तो नारायण तुमको देते हैं बना के जिस दिन नारायण की भक्ति का संकल्प पूरी मजबूती से जन्मेगा उस दिन जानना की कोख हरी हुई है वर्णा बाझों की अंधता ही जिए हैं वो उम्र तमाम क्या हम संतान वाले हैं किसी के संतान नहीं हुए इसलिए इस भक्ति के बीज को हमें बोना है जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है विचित्र वीर और चित्रांगद संतानहीन मर गए क्योंकि जिनके मन में भाव नहीं विचार नहीं संकल्प नहीं वो विचित्र वीर यानी नाना प्रकार के रूप भरने वाले है ना ये बिल्डिंगे ये मकान ये सब बाज ही तो है और चित्रांगद ये तिलक त्रिपुंड की पूजा भक्ति जिसके भीतर कुछ नहीं ये बाजपना है इसे बहुत अच्छे से समझो उसका ये महाभारत तुम्हारी कहानी है ये तुम्हारा गीत है इसके सारे पात्र तुम में और तब सत्यवती को लगा क्या अब तो अंबे और अंबालिके भी विधवा हैं उसी की बात ही और कोई उत्तराधिकारी नहीं है एक बात बताओ एक बात बताओ मैं आपकी थोड़ी समझदारी की कामना करता हूं आपसे कि क्या आपका बेटा उत्तराधिकारी है क्या बेटे से वंश चलता है अगर उसके पास संकल्प नहीं ये बीज नहीं और कल को वो मुसलमान या ईसाई हो गया तो तुम्हारा वंश चल रहा है क्या बोलो और वो बीज तो आपने उसमें बोए ही नहीं थे और वंश चलता है संस्कार से विचार से भाव से न कि बेटा और बेटी से और वो हम दे ही नहीं पाते हैं तो हम क्या दे पाते हैं प्रभु के वनाए खिलौनों में भी वो बीज नहीं बो पाते हैं अपने में भी नहीं बोए और वो भी बांझ के बांझ रहे उनमें भी कोई उत्पत्ति नहीं होती है तो वंश किसके चले कहाँ चले वो जो भक्ति अपने में बीज नहीं सकते रोक नहीं सकते उन सब को मान लेना चाहिए कि तुम सब निर्वंशी हो क्योंकि वंश तो गोपाल है वो है तो वंश है नहीं है तो नहीं है आज अगर आपका बेटा धर्म परिवर्तन कर जाए तो आपका तो वंश नाश हो ही गया अब बेटा है तो है वंश तो गया और उन बच्चों को आपने कोई संस्कार नहीं दिया आपके पास ही नहीं थे तो आप उनको देते कहां से सत्संग आप ही नहीं करते थे सोचो विचार करो मैं आपकी समझदारी को आवाज दे रहा हूं तो सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया कि वेदव्यास व्यास मैं गुरुवंश की घातनी कहलाऊंगी और युगों तक गाया जाएगा मेरे नाम पर कलंक लोग मेरी निंदा करेंगे बेटे तो कहा माते आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जानते हैं ना कि सत्यवती के पहले पुत्र वेदव्यास हैं मह पराशर से और विचित्र वीर और चित्रांगत महाराज शांतनु से हैं ये दूसरा विवाह है हाँ कह लगे विधवा विवाह नहीं होते थे फलाना नहीं होता था पुनर्विवाह नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं था कोई करे ना करे उसकी मर्जी थी लेकिन धर्म ने कभी भी रुकावट नहीं डाली ये खाली संप्रदायों ने आपको भौतिक बातें पिलाई हैं अध्यात्म ने कभी कुछ नहीं कहा तो मेरे उनका ऐसा क्यों कह रहे हैं कहा भीष्म कुआरे रहेंगे उन्होंने संकल्प ले रखा और वो भी मेरे कारण मसराज ने उनको संकल्प दिलवाया था प्रेरित किया था और अंबे और अंबालिके के भी संतान नहीं है तो कुरुवंश चलेगा कैसे तो आप देखो क्या कह रहे हैं भगवान वेदव्यास ने कहा महा आप व्यर्थ चिंता कर रही है वंश अथवा कोई भी वंश बेटों से नहीं चलता है महाराज भरत ने नौ पुत्रों के होते हुए क्योंकि वो योग्य नहीं थे इसलिए एक सैनिक भूमियो को अपना उत्तराधिकारी बनाया वंश और उत्तराधिकार संकल्प सामर्थ्य और संस्कार से चलते हैं औलादों से यह रक्त से नहीं ये मूर्ख सोचते हैं ऐसा तो कहा महा आप बच्चे गुद ले लो श्रीमान परिवारों से राजकुल से एक अंबे को दिला दो एक अंबाली को, को दिला दो और मैं फिर कह रहा हूं कि योग्यता ही उत्तराधिकार का प्रमाण है जो उनमें योग्य होगा वो उत्तराधिकारी हो जाएगा तो कहा यदि सामंतों ने इस बाकी राजाओं ने उसे नहीं स्वीकारा तो कहा आप इसके लिए चिंता क्यों करती हो यदि वे शूरवीर होंगे सामर्थवान होंगे तो सभी स्वीकारेंगे उनको और यदि सामर्थ नहीं होगी तो मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा सामर्थ्य इनको कोई स्वीकारेगा नहीं कहा लेकिन अगर उनके कारण भी पूर्व वंश का ह्रास हो गया तो घाति तो मैं ही कहलाऊंगी वे इतिहास कहा मां तुम्हारी उस चिंता का भी मैं शमन किए देता हूं आप एक नहीं तीन बच्चों को गोद लें एक अंबे को दे दें एक अंबालिका को दे दें और एक परिचारिका को दे दें और अब तीनों में जो योग्य होगा वही उत्तराधिकारी होगा और ये निर्णय आप मुझ पर छोड़ और माते वो तीनों मेरे सामने से गुजर जाएंगे और फिर मेरे नेत्रों से एक कल्पनाओं से नियोग से कल्पनाओं के नियोग से एक महाकाव्य मैं प्रकट करूंगा वो भले योग्य हो अथवा ना हो मेरा महाकाव्य कुरुवंश को सदा के लिए अमर कर देगा तीन बच्चे गोद लिए गए एक का नाम रखा गया धृतराष्ट्र। नामों के अर्थ भी लिखते जाओ धृतु है ये वेद व्यास नहीं उन्हें नाम दिए थे क्योंकि उसको अपने काव्य में उन्हें कंसीव करना था नियोग करना था नियोजित करना था उनको नियोग का कोई व्यविचार नहीं होता है वो जिन्होंने कहा है उनकी किताबों में है ये विशेषकर आर्य समाज की नियोग का होता है किसी भी चीज का आप का नियोग करते हैं नहीं करते हैं, हैं इन्वेस्ट करते हैं मनी तो यहाँ सो आई शेल कंसीव इन माय इमेजिनेशंस एंड शेल प्रोड्यूस एन एपिक एक महाकाव्य प्रकट करूंगा और ये काव्य घर घर गाया जाएगा और इस काव्य के कारण कुरुवंश सदा के लिए अमर हो जाए ये वेद्यास है तो एक का नाम रखा धृत राष्ट्र धातु है धृत माने पकड़ना चकड़ना और राष्ट्र माने भूमंडल भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अपने हाथों में खिलाने वाला जो वक्त है जो काल है जो समय है उसी को हम कहते हैं धृतराष्ट्र वक्त है ये और दूसरे का नाम रखा उन्होंने पांडु पांच तत्वों से बना पांच ऊर्जा शक्ति समृद्धि संकल्प और शौर्य से परिपूर्ण जो पांच तत्वों से भरा हुआ है उस बालक को वो नाम दिया पांडव और तीसरे बच्चे को जिसको उन्होंने परिचारिका को दिया उसका नाम रखा विदुर विदुर की संधि विच्छेद करो तो अर्थ मिल जाएगा विद दलंत हो जाएगा विद धन और जिसके हृदय में विद्वता सदा जगमग रहे उसे क्या कहते हैं विदुर और वो दासी को दिलाया गया क्योंकि विदुर होगा तो अतिशय विनम्र होगा सारे संसार में उसका जो भाव है वो दास भाव होगा कि नारायण आप सब में हैं प्रभु मैं तो दासानुदास हूं तो वो विदुर होगा हाँ? इसी से नामों से आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां वेदव्यास जो अपनी कल्पनाओं में धीरे धीरे इनके जीवन को भी क्षण क्षण पढ़ते हुए एक काव्य धारा को प्रकट करने जा रहे हैं और वो भी छोटा मोटा नहीं एक लाख श्लोकों का महाकाव्य है कितने श्लोक का और वेदव्यास कहते हैं ये सोलह लाख श्लोकों का महाकाव्य है अब उस कथा में चलते हैं हाँ चलते हैं कोई बात नहीं सत्यवती को ये सब स... कहने के बाद वेदव्यास व्यास लौटाए हैं अपने कुटिया में नदी के किनारे ध्यानस्थ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वो अपने संकल्प को पूरा कैसे करेंगे एक घटनाक्रम को एक सर्वांग सर्वव्यापी हर व्यक्ति पर वो परिलक्षित हो परिपूर्णता से अर्थ सहित एक ऐसे महाकाव्य को वो कैसे प्रकट करेंगे ठीक है तीन बच्चों के नाम तो देख लेकिन आगे ये कैसे करेंगे तो उसी ध्यान में बैठे हुए हैं और इतने बड़े महाकाव्य की रचना कौन करेगा जो उन्होंने कल्पना की है क्योंकि वो तो भविष्य भी जानते हैं तो इसलिए उनको घटनाओं के होने की प्रतीक्षा नहीं है वो जानते हैं उन्हें तो एक ऐसा काव्य रचना है कि जो एक और कुरुवंश को अमरता दे और दूसरी ओर गुरुकुल में इस महाकाव्य के द्वारा प्रत्येक छात्र अपने जीवन के आवागमन के सभी प्रकार के रहस्यों को विलक्षण भाव से जाने और इतनी रसमय कथाओं में जाने कि शीघ्र रही वो उसको आत्मसात कर जाए जाने, जाने नहीं जीवन में उतार ले वो उनका जीवन हो जाए आज शिक्षा गधे का बोझ है लेकिन उस युग में शिक्षा वो होती थी जो उसको तो, पूरा स्वरूप दे उसमें नया रूप ढाल दे और उस समरूपता में वो इस धरती का अमृत बन कीजिए ना आठ डिग्रियां क्या है गधे की पीठ पे रखा पुलंदा ही तो है जीवन में उसका काम क्या है अभी नौकरियां कर रहे हैं इनको उन डिग्रियों से क्या लेना देना वो गली में टूटे घड़े के ठीकरों के जैसे ही तो हैं वो डिग्रियां आप नौकरी मिल गई डिग्री खत्म ऐसा नहीं होता था तो वेद व्यास उस महाकाव्य को प्रकट करना चाहते हैं और उनके भीतर वो काव्य जन्म ले चुका है भविष्य में होने वाले सारे घटनाक्रम उनके सामने हैं अब भगवान वेद व्यास हाँ दर्शन कर लो उनके तो भगवान वेद व्यास इसी में सोच रहे हैं कि कैसे होना चाहिए तभी वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वेद व्यास अपने ध्यान में खोए हैं उन्हें आभास ही नहीं मिलता तब वो कहते हैं वेद व्यास ऐसे कै कौन से गंभीर विचार में हो, जो देखा सामने ब्रह्मा खड़े हैं, तो उठे प्रणाम किया आसन पे विराजे उनका पाद्यर्घ पूजन किया तब उनका वेद व्यास तुम क्या सोच रहे थे कहा भगवान मैं एक माता सत्यवती को भी वचन दे चुका हूँ और गुरुकुल शिक्षा के साथ मैं वचनबद्ध हूँ तो मैं एक लाख श्लोकों के सोलह लाख श्लोकों के एक, एक महाकाव्य की कल्पना कर बैठा हूं और यह विलक्षण है जो इसमें है नहीं होगा वो विश्व में कहीं नहीं होगा इसमें बारह लाख श्लोक देवलोक के लिए हैं जो लिखे नहीं जाएंगे वो अनुभूति परक होंगे तीन लाख श्लोक लोक के लिए हैं यह भी लिखे नहीं जाएंगे इसे खोजना होगा ठीक है वो अनुभूति परक है और इन्हें खोजना होगा केवल एक लाख श्लोकों का काव्य मृत्यु लोग के लिए है लेकिन इसे लिखेगा कौन कहा गणपति ब्रह्मा जी और कहा वेद जिस काव्य की तुम कल्पना कर बैठे हो यह उस महाकाव्य में पहली कथा में है कि जिस काव्य की तुम कल्पना वेद व्यास कर बैठे हो हजारों साल तक लोग उसकी पूजा करेंगे कवि उस पर कविताएं करेंगे विद्वान जन उस पर टीका करेंगे उस पर भा, उसके भाष्य होंगे उस पर उपदेश होंगे लेकिन वेद व्यास हजारों हजारों साल तक उनमें कोई जान नहीं पाएगा कि तूने कहा क्या है ये तो बड़ा अद्भुत काव्य है तेरा जिसे मैं अंतरदृष्टि से देखा का भगवान लिखेगा कौन तू तो कहा गणपति और आज देखो महाभारत महाकाव्य पर ग्लोबल टीकाएं है हुई हैं सारी दुनिया में तमाम विद्वानों ने बड़ी विध्वता दिखाई है भाषिकी है उनसे गीता का तो हो नहीं पाया महाभारत कहां से हम उसी धारा में जो वेद व्यास किए तो कहा वेद व्यास गणपति का, का आह्वान करो ब्रह्मा जी चले गए विनायक प्रगट हो गए कहा कहें ऋषि वर्ग कैसे याद किया मुझको कहा मुझे एक महाकाव्य एक लाख श्लोकों का लिखना है और आप ही मेरे लिपिक होंगे कहा क्या कह रहे हैं आप कहा ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा है और विनायक सभी देवताओं के अग्र आप होंगे आपकी अगर पूजा होगी कहा वेद्यास वो सब तो ठीक है तुम लिखाते जाओ मैं लिखता जाता हूं लेकिन अगर तुम बीच में रुक गए तो मैं चला जाऊंगा चाहे चार श्लोक ही क्यों ना हो तो क्या भगवान फिर एक शर्त मेरी भी है कि मेरे इन एक लाख श्लोकों के महाकाव्य में जो रित है जो नित्य सत्य है वो पंद्रह लाख है बारह लाख देवलोक है और तीन लाख मृत्यु है उसको जाने बिना आप भी नहीं लिखेंगे तो वेद व्यासय कहाँ हमें स्वीकार फिर सोच लीजिए मेरे इस काव्य के रहस्य को मैं जानता हूं संजय जानता है मैं जानता हूं सुखदेव जानते हैं और संजय भी जानते हैं अथवा नहीं मुझे संदेह अब फिर कोई नहीं जानता विनायक बोले लिखाओ और इस प्रकार दोनों ने वे इसको महाभारत महाकाव्य को लिखना शुरू किया तो वेद बोलते जाते हैं और बीच में एक श्लोक गहरा डाल देते हैं पूछते हैं विनायक अगले बोलूं बोले ठहरो पहले इसे तो स्पष्ट कर लू और इस प्रकार ये महाकाव्य भगवान वेद का प्रकट होता है जो महाभारत है जिनकी कथाओं में हम हैं 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए हैं अर्थात इसमें अध्यात्म है जो दिखता नहीं है क्योंकि श्लोकों में लिखा नहीं है तीन, तीन लाख लोग जो हैं वो लोग हैं वो नियम हैं प्रकृति के सृष्टि के प्रलय और उत्पत्ति के नियमन हैं और सारे संस्कार आदि हैं वो भी लिखे नहीं है इसमें तो खाली इतिहास लिखा और हमें इस एक लाख में पूरे सोलह लाख पढ़ने हैं इस कथाक्रम में उसे खोजते चलना है कि इनका पृष्ठ साहित्य क्या है और इस प्रकार एक तरफ इतिहास चल रहा है जो विशुद्ध इतिहास है आज से 6000 वर्ष पूर्व का घटनाक्रम है और दूसरी तरफ उस महाकवि के काव्य में उन्हीं की पात्रता को एक विलक्षण भाव में प्रकट किया गया है धृतराष्ट्र बचपन में ही खेलते समय एक झाड़ी में उलझ के गिरते हैं और वो अंधे हो जाते हैं और इस प्रकार निर्णय अब पिता में भीष्म को ही लेना है क्योंकि वे ही हैं कृपाचार्य हैं हाँ द्रोणाचार्य हैं सभी आचार्य उनके साथ हैं और एक प्रकार से उनकी सभा है और धीरे धीरे ये बालक बड़े होते हैं धृतराष्ट्र अंधा हो चुका है विदुर योग्य हैं शूरवीर वो पांडु और विदुर बहुत ही ज्ञानी हैं समय के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके गुण प्रकट होने लगते हैं वहाँ तीन पात्र हैं यहाँ तीन भाव हैं जिनके अर्थ मैं फी कर चुका हूँ और उसके बाद जब उत्तराधिकार की बात आती है तो क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं देख नहीं सकते इसलिए उनके छोटे भाई पांडू को जो आयु में भी थोड़े से छोटे हैं लड़के गोद ले गए थे तो भी आयु का तो भेद था ही ना उसमें तो उनको पांडू को साम्राज्य सौंप दिया जाता है और विदुर को प्रधान मुख्य मंत्री मंत्रणा देने वाले सहयोगी के रूप में राज्यसभा में उनका उनको सम्मानित किया जाता है और इस प्रकार गुरु वंश अपने समय के साथ फिर यथावत चलने लगता है ये हम इस कथाक्रम को यहीं पर रोकते हैं आए समय मर्यादा में जा चुका है फिर लेंगे आज की ऋषा